नारायण ये तो जो उपनिषद है इसमें बीच में तरह तरह की सृष्टियों का वर्णन आया दूसरे अध्याय के प्रारंभ में दूसरे अध्याय के प्रारंभ में शंकराचार्य भगवान ने पहले तो बताया कि भाई आत्मा का अनुसंधान कर सदन्वेषण का सर्वम अनवेषण अपने आप में रुचि उत्पन्न करो क्यों क्यारा आगे तो ये प्रसंग बड़े विस्तार से आदे सर्वस्व काम आयो सर्वम प्रियम भगवती आत्मनस्त काम आयो सर्वम प्रियम भवती हम दूसरे दूसरे के लिए किसी दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं अपने लिए सबसे प्रेम करते हैं अपना कल्याण अपना कल्याण सबसे बड़ी वस्तु है आ, ये मनुष्य सब सबको छोड़ करके अपना कल्याण चाहता है अपना भला चाहता है अपना हित चाहता है तो नारायण ये यही आत्म तत्व सर्वत्मात् प्रेय स्वाद अनवरिष्ठा व्यायाम यही सबका ज्ञाता है और यही सबका प्रिय है और यह आत्मा का अर्थ एक साथ ही आत्मान में रहने वाला नहीं यही जो मैं मैं मैं भीतर चल रहा है और एक घर में दाल पकाई जा रही थी तो दाल पकाई जाती है तो वो महाराज खुदुरुदुरुदुर बोलती है ना खुदुरुदुर बोलती है तो एक एक पहले बोल गई खुदर फिर बाद में बोली फिर बाद में बोली फिर बाद में बोली और एक बार साथ ही देखते हैं तो कई जगह खुदर बुदर उसमें बुलबुले उठ उस रहे हैं तो अब देखो क्या है पहले खुदर बुदर बोल गई फिर बाद में एक पहले मिनट में बोली दूसरे मिनट में बोली तीसरे मिनट में बोली खुदर बुदर और न रहे हैं? आ, एक ही साथ दस पंद्रह जगह बुलबुले उठ रहे हैं और खुदर बुदर बोल रही है इसमें एक ही चीज है कि नहीं एक चीज है वो पानी जो है वो गर्म हो करके दाल के संयोग से गरम हो करके फिर रहा है तो पानी की दृष्टि से सब एक है पहले में भी दूसरे में भी तीसरे में भी और दाहिने भी बाएं भी पानी की दृष्टि से एक है इसी प्रकार महाराज ये जो अहम अहम अहम बोल रहा है ना, ये कोई एक ऐसा पानी है हम लोगों के भीतर जो सबके शरीर में अहम अहम अहम चूर रहा है वो अहम नहीं है अहम बोल रहा है अहम समझ रहा है लेकिन वो अहम नहीं है वो तो नारायण ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है वही सबका प्यारा है तो आत्मा अनुवादेश अहम ब्रह्माष्टी पहले ये बात आई कि अपने आप को जानो तो क्या उसने अपने आप को जाना आप अपने आप को जानिए क्या जाने की अहम माने आप कोई कतरा नहीं है आप कोई टिकरा नहीं है आप अद्वितीय ब्रह्म हैं। न काल आपको मार सकता है न नोटा बना सकता है न कोई दूसरी जड़ वस्तु आपके सामने हो सकती है ये आपका जो मैं मैं मैं ये जो अहम है हाँ। ये जो आपका अहमर्थ है शुद्ध कर दो इसको कि इस आजी छोड़ दो है नमर्थ जो है तो ये तो चित्त की उपाधि से अंतकरण की उपाधि से ये आम आह आम, आम भाग रहा है उपाधि से उपाधि से पृथक करके जो अहम का सच्चा स्वरूप है तो वो बिल्कुल ब्रह्म ही है यही यही ब्रह्म विद्या का विषय है इसी से ब्रह्म विद्या में भी बात कही जाती है कि आत्मा अप्रमेय है कहिए तो अप्रमेय कौन होगा जो प्रमाण का विषय होगा तो वह प्रमेय कभी होगा नहीं दृश्य ना प्रमेय प्रमेयत्व प्रमे दृश्यता आप देखो कि जो अन्य होगा वो तो प्रमेय जरूर होगा चाहे भाव हो चाहे अभाव हो अपने से जो अलग होगा वो प्रमाण का विषय होगा यहाँ तक कि प्रमाण स्वयं साक्षी का विषय होगा और नारायण प्रमा भी साक्षी का विषय होगी और प्रमाण का और प्रमा का जो बीजावस्था में पहुंच जाना है तो वो भी साक्षी का विषय होगा प्रमेय के यदि अन्य है ते अप्रमे तो अप्रमेय नहीं हो सकता प्रमेय तो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मन सातु वस्तु है तो वो कौन है तो प्रत्यंचम न ये जो वेद में अप्रमेय अप्रमय करके जिसका बधन किया गया है वो हमारे प्रत्येक माने ये जो आख के भीतर बैठ करके झांक रहा है उसका नाम प्रत्यक्ष है प्रतिपा अंजाती जो नाक के भीतर बैठ के सुन रहा है जो जीभ के भीतर बैठ के चख रहा है जो त्वचा के भीतर बैठ करके छू रहा है नाक द्रव्य काशर्श भी करती है गुआ द्रव्य स्पर्श करती हैचा तो भी द्रव्य का स्पर्श करते है परंतु आठ और कान ये द्रव्य का स्पर्श नहीं करते गुण ही का स्पर्श करते हैं ये जो है तो ये गुण का ही स्पर्श करते हैं यदि कोई कहे कि भाई जब दुनिया अनेक दिख रही है तो इसका अधिष्ठान ब्रह्म एक कैसे हो सकता है आपके मन में कभी ये सवाल पैदा होता है अनेक दीख दुनिया तो इसका अधिष्ठान एक कैसे हो सकता है अच्छा आप इस प्रश्न पर कभी सोचते हैं कि जब शब्द अनेक होते हैं हमारे मुंह से बोले हुए शब्द अनेक है आप लोगों के मुंह से बोले हुए शब्द अनेक है पहले बोले हुए शब्द अनेक है दूर बोले हुए शब्द ने अनेक मुँह से बोले हुए शब्द बनेक है अनेक समय में बोले हुए शब्द ने लेकिन इन सबका अधिष्ठान आकाश एक है इस पर आपने कभी विचार किया है इस अनेकता के भीतर एक एकता स्थिति हुई है ये हम सब लोगों के मैं मैं मैं भीतर हम सब लोगों के मैं मैं मैं भीतर एक स्वयं प्रकाश एक स्वयं प्रकाश चेतन छुटा हुआ है तो नारायण भेद दृष्टि का तिरस्कार करके इन भी आपको भेद दृष्टि बताती हैं ठीक है अनुमान से आप भेद सिद्ध कर सकते हैं तो ये भी ठीक है नारायण उपमान से भेद आप सिद्ध कर लो अर्थात अर्थापत्तिपलब्धि से भी भेद सिद्ध कर लो लेकिन नारायण एक जो दूसरे में दूसरे को तो देखकर आप भेद सिद्ध कर लो परंतु जरा अपनी ओर पे झे देखो है ना अपने आप का अनुसंधान करो तो भेद की बिल्कुल सिद्धि नहीं हो सकती इसी में एक भैया अनुग्रह का व्याम मृत्यु से मृत्यु मी जो यह नानो पश्य थी श्रुति ने कहा कि भाई यदि सच्ची दृष्टि प्राप्ति करनी है तो एक बढ़ो कोई पूछे इतने बैरागी की कोई जरूरत है क्या तो बोले देखो हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये ये हम कहिए अनेक को तो तुम चाहते हो हैं? जब तुम अनेक को अनेक मानकर सच्चा मानकर सच्चा जानकर उनको चाह रहे हो है ना तो एक तत्व पर तुम्हारी दृष्टि कहां से जाएगी तो होगा क्या एक बार उसको पकड़ा एक बार उसको पकड़ा एक बार उसको पकड़ा तो जब जिसको पकड़ा तब इसके साथ एक हो गए इसमें जन्म हो गया और तब दूसरे सब के सब छूट गए इसी तरह बारंबार एक को पकड़ोगे दूसरों को छोड़ोगे एक फिर दूसरे को पकड़ोगे पहले को पहले को छोड़ोगे फिर तीसरे को पकड़ोगे पहले दूसरे को छोड़ोगे इसी का नाम इसी का नाम होता है मृत्यु कैसा तो ही मन है मृत्यु मृत्यु जो यो नाना तो के तो के दर्शन में में सत्लग्न हो गया वो तो मर गया दिन रात मरता रहता है दिन रात मरता रहता है ये हमारे आशीस के लोग होते हैं ना मोहब्बती लोग मोहब्बती लोग मेरा दिन भर में इनके दिल का हजारों टुकड़ा कई बार होता रहता है कई बार आंख के टुकड़े हो जाते हैं दिल के टुकड़े हो जाते हैं आंख यहा निकल के वहां गई दिल निकल के यहाँ से वहां गया ये जो मोहब्बती लोग हैं वो दिन भर में अपने दिल को टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं तो करें क्या बाबा ये परमेश्वर भी तो कहीं छिप के बैठा है कहीं परमेश्वर छिप नहीं बैठा है आप देख लो हम आपको स्पष्ट रूप से आपको सुनाते हैं कि जैसे दूसरे मजहबों में ये बात मानी जाती है कि परमात्मा साथ आसमान में ही रहता है कई मजहब भी ऐसे है जो परमात्मा को मानते ही नहीं है कई मजहब धर्म के मजहब है परंतु परमात्मा को नहीं मानते कोई बड़ी मेहरबानी करके मानते भी है जो साथे आसमान में मानते हैं है न कोई कहते हैं बिल्कुल निराकार निराकार है हम आपको वेद की घोषणा आपके सुनाते हैं परमात्मा वहाँ है कि यहाँ है ये प्रश्न आपके मन में कभी उठा है ये यहाँ है कि वहाँ है बोले अरे भाई जो यहाँ है से ही वहाँ है ये आपने देर में पढ़ा है कि नहीं यदि हाथ थी तदमुत्र यदम उतर तदम जो यहाँ है वही वहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है तो यहाँ वाले को तो तुम क्यों नहीं देखते जो अब है वही सब है जो कब है वही अब है की वो या काले ता? और अभुत्र अन्य स्वयं काले अश्विन देश प्रदेश अश्विन बस्तु अन्य बस्तुनी इस देश में जो है वही उस देश में है जो इस काल में है वही इस काल में है और जो इस वस्तु में ही वही उस वस्तु में है और जो इस वस्तु में उस देश में उस काल में है वही देश में इस काल में वस्तु में है अर्थात परमात्मा की उपस्थिति में काल बच्चों का व्यवधान नहीं है मैं और तू का व्यवधान नहीं है ऐसा है ऐसा है वो परमात्मा ऐसी परमात्मा को जो अभी है यही है यही है तू ही है मैं ही है आ, उस परमात्मा के दर्शन में बाधा क्या है कब उस दर्शन के बाद उस परमात्मा के दर्शन में बाधा ये है कि तुम्हारी जो दृष्टि है ना तुम्हारा जो विज्ञान है तुम्हारी जो जानकारी है वो वो जो है आ, वो बिल्कुल गलत है तो ये जितनी भेदवृष्टि विषयक जितना वर्णन है जितना निरूपण है वो सारा का सारा संसार का ही संसार का ही वर्णन है तो इसीलिए बताते हैं कि जो लोग बहर मुख हो जाते हैं वो श्रवण आयात बहुत दुर्मलब यहाँ दुर्मुखता के कारण संसार में प्रेम करके बैठे हैं, छोटी छोटी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो इसी ऐसी बहुत सुनने के बाद भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है सुनना तो हो जानना हो तो आचार्यवान दो पुरुष आचार्या विद्या विविता साजिश्रापक नैसा तर्को मतिरा पे आर्क वितर्क के चक्कर में मत पढ़ो जो अनुभवी पुरुष हैं उनकी शरणागति लेकर तुम हैं कि जो तर्क शास्त्र ऐसी दग है ना तर्क शास्त्र दग भाई जो शास्त्र से दंड का उसको ये विद्यास नहीं आते है तो इसके बाद एक आच्यिका है आच्छा क्या है पेट मनाथ पंडित जी थे उपनिषद नहीं है गर्भ व्यक्त के थे वो मैंने बड़ा ऊंचा जहाँ कोई गर्भ व्यक्त के होती गए थे हो महाराज होते ब्राह्मण क्षत्रिय गई से है गर्भ गई कम खान ले अपने को बड़ा ऊंचा मानते हैं मेरे महाराज इसी ग्रेत्र के थे बड़े ऊंचे ग्रेत्र के थे और उन्होंने महाराज बड़ी उपासना की थी तो उपासना का फल होता है अहम भाव का गल जाना लेकिन उपासना का फल ये है कि अहम भाव गर जा तो उपासना का फल नहीं है तो वे बालाकी जी महाराज गर्ग ग्रेत्र के नारायण बालाकी इनको हो गया दर्प तो महाराज स्वयं चल के गए काशी नरेश के पास एक तो देखो किसी को ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने के लिए स्वयं चल के नहीं जाना चाहिए जिस प्यासा कुए के पास जाता है कुआ प्यासे के पास नहीं जाता एक बार रविन्द्र नाथ ठाकुर तो, किसी महात्मा के पास गए जंगल में और जाकर उनसे बातचीत की ठाकुर को ऐसा लगा कि ये तो बड़ा भारी अनुभवी ज्ञानी पुरुष है और यहाँ एकांत जंगल में बैठा है तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ एकांत में बैठे हैं, जरा शहर में चले चलिए तो आपसे लोगों को बड़ा लाभ होगा उन्होंने कहा देखो ठाकुर जिसको प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है कुआ प्यासे के पास नहीं जाता जिससे जिज्ञासा होगी वो हमारे पास आएगा अच्छा अभी देखो और दुनिया में सब लोग ज्ञान हो जाए इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ज्ञान के कभी होंगे जब उनको ज्ञान की इच्छा होगी जिज्ञासा होगी योग्यता होगी तभी तो ज्ञान नहीं ना अच्छा अब उनको हो गया महाराज अभिमान अभिमान हुआ तो काशी के राजा के पास अजात क्षेत्रीय राजा थे उनके पास वो पहुंच गए अपने आप ही पहुंच गए अच्छा देखो उपदेश करने के लिए उन्होंने राजा को छाटता इसमें भी गलती थी खुद गए ये भी गलती और उपदेश देने के लिए किसी गरीब गरीब गरीबी को नहीं छाटता राजा को छाता तो इसमें भी गलती अब उन पंडित जी को मालूम नहीं था कि काशी का राजा भी काशी का क्षत्रिय भी ब्राह्मण से ज्यादा विद्वान होता है तो ये काशी की ये काशी की महिला है महाराज उन दिनों में कई क्षत्रिय ऐसे थे काल में जो ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्रह्म के ज्यादा जानते थे अब ये महाराज जा करके बोले कि मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ महाराज आजाद खतरी बोले कि बड़ी बढ़िया बात है महाराज आपसे हम हजारों की दक्षिणा देंगे आप हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए अब तो महाराज उपदेश करने लगे अब उपदेश में क्या किया उन्होंने कि आदित्य ने ब्रह्म बताया दूर्घ में ब्रह्म है चंद्रमा में ब्रह्म है इस तरह से एक दूसरे में ब्रह्म बताते चले बताते बताते सबको काट पा गया और काशी नरेश अजात शत्रु ये बताने कि आदित्य में ब्रह्म है चंद्रमा में ब्रह्म है जल में ब्रह्म है प्राण में अग्नि में ब्रह्म है इस तरह से ये बताते गए महाराज तो कभी भी उसने उनकी सितवृत्ति को चिकने नहीं दिया उसने कहा कि बस इतना ही तुमको ज्ञान है अंत में उन्होंने कह दिया कि हाँ हमको तो इसमें ही ज्ञान है इतना ही तुमको ज्ञान है वो बोल पड़े की हाँ हमको तो, तो इसमें ही ज्ञान है अब तो महाराज उसने कहा कि नहीं ये तो ब्रह्म नहीं है क्योंकि जहाँ ऐसा वक्त होता है वहाँ इतनी ब्रह्म होता है अब आओ इसने कहा कि अच्छा हमको ब्रह्म नहीं मालूम है तो आप यह ब्रह्म बता दो हम आपकी शरण में है अब वो जो गए कि ब्रह्म का उपवेष करने महाराज व्य होकर के अभिमान ले करके बैठे जब राजा ने सब काट दिया तो बोले कि अच्छा, की अच्छा अब मैं आपकी शरण में आता हूँ आप हमको ब्रह्म का उपलेख कीजिए तो बोले की अच्छा वैसे तो तुम ब्राह्मण हो हम छत्री हैं, तुम हमारी शरण में क्यों आते हो आओ हम आपको एक जगह ले जाते हैं। अब एक जगह लेकर सो रहा था महाराज खुद साथ ही और उसके पास जाके पुकारने लगे हे गृहत हे पांडव बाटा हे गृह हे बृहत उसका नाम था बृहत समझो उसका नाम था कहे हे शेत वस्त्र धारण करने वाले जगो अब वो महाराज इसने कहा वहां पे कोई जगह नहीं क्यों ये पुकारा क्या उन्होंने असल में उसका नाम लेकर के नाम लेकर के पुकारा परंतु अब वहाँ पे सोया हुआ था जगह कैसे वैसे बृहद पद का अर्थ ब्रह्म भी है और पांडर का अर्थ अंतरण वाला पुरुष भी है। बोले तो नहीं महाराज तब क्या किया उन्होंने बोले हाथ से रगड़ के जगाया हाथ के रगड़ने पर वे जग गया अब उन्होंने कहा की अच्छा अब तुम्हें तो ब्रह्म को तो पहचानना है तो ये देखो ये जिस समय सो रहा था उस समय कहाँ सोया हुआ था इस बात का कर विचार करो कि ये शो से कहा गया था किसने ये सो से लीन होता है और किसमें से जगता है अब इस को आपको कल सुना शिव